प्रवचन साधना में आहार का महत्व गीता दर्शन अध्याय सत्रह प्रवचन प्रश्न भगवान श्री गीता में साधकों के लिए सात्विक भोजन पर बल अवश्य दिया गया है लेकिन उसमें कहीं मांसाहार का स्पष्ट निषेध नहीं है डॉक्टरों का मत है कि मांसाहार सुपच है फिर ध्यान मार्ग पर मांसाहार से क्या बाधा आती है प्रायः सूफी जैन और तंत्र मार्ग से सिद्ध हुए संतों का परमहंस रामकृष्ण का भी भोजन निरामिष नहीं रहा लेकिन धर्म साधना के लिए आपने शाकाहारी भोजन की उपाधेयता पर बहुत बल दिया है इसका क्या कारण है बात मांसाहार में अपने आप में कोई भी बुराई नहीं ध्यान रखना कह रहा हूं अपने आप में मेरा मतलब है अगर वैज्ञानिक सिंथेटिक मांस बना सके जो कि जल्दी ही बन सकेगा कृत्रिम मांस बना सके तो वो शाकाहार से भी ज्यादा शाकाहारी होगा क्योंकि जब तुम फल को वृक्ष से तोड़ते हो तब भी चोट पहुंचती तुम सब्जी काटते हो तब भी चोट पहुंचती है कम पहुंचती है वृक्षों सब्जियों के पास उतना ज्यादा विकसित स्नायु संस्थान नहीं है जितना पशुओं के पास है पशुओं के पास उतना विकसित संस्थान नहीं है जितना मनुष्यों के पास है इसलिए जो व्यक्ति नरमांस का आहार करे उसको तो दुनिया में कोई भी धार्मिक व्यक्ति स्वीकार करने को राजी ना होगा कि यह आदमी का मांस खा रहा है क्योंकि मनुष्य को मारना बहुत पीड़ादायी है जितनी पीड़ा मनुष्य अनुभव करता है मृत्यु में उतने पशु नहीं अनुभव करते क्योंकि मनुष्य के पास सोच विचार है मृत्यु का बोध है मर रहा हूं इसकी समझ है मारा जा रहा हूं इसकी समझ है और चेतना बहुत प्रगाढ़ है इसलिए मनुष्य को तो कोई धर्म राजी नहीं होगा ऐसा लगता है कि हिंदू अतीत में यज्ञ में मनुष्य की बलि चढ़ाते रहे नरमेद यज्ञ होते रहे लेकिन धीरे धीरे उन यज्ञों को करने वालों को भी पता चला कि ये तो अतिशय है और इस तरह का धर्म तो ज्यादा दिन तक धर्म नहीं समझा जा सकता इसलिए उन्होंने भी व्याख्या बदल दी तो उन्होंने भी कहा कि नरमेद सिर्फ नाम के लिए है मनुष्य का पुतला बना लिया उसकी वधि कर वध कर दिया नर मेध के लिए तो कोई राजी नहीं है क्यों क्योंकि मनुष्य से स्वादिष्ट मांस तो और कहीं मिल नहीं सकता अगर स्वाद ही सवाल है तो छोटे बच्चों का जैसा मांस स्वादिष्ट होता है वैसा किसी का भी नहीं होता और जितना सुपाच्य होता है वैसा दूसरा मांस नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य से तालमेल है तुम्हारे जैसा ही है जल्दी पच जाता है समान धर्म है आदमी वो भी करता है बच्चे चुराए जाते हैं होटलों में काटे भी जाते हैं सारी दुनिया में पता है कि बच्चों का मांस बड़ी होटलों में बिकता है और लोग बड़े स्वास्थ्य उसका भोजन लेते हैं लेकिन इसके लिए तो कोई भी राजी ना होगा क्यों राजी नहीं होते क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा संवेदनशील है उसको मारने में सवाल है मारना भयंकर हिंसा है और उस हिंसा को करने को जो राजी है वो व्यक्ति बहुत तामसी है भोजन के लिए दूसरे का जीवन छीनने को जो राजी है उसके तमस का क्या कहना नहीं वो तो कोई नहीं करता या कभी लोग करते थे तो बंद हो चुका है पशुओं का मांस चलता है लेकिन वो भी काफी संवेदनशील है इसलिए जिनकी धार्मिक संवेदना और भी गहरी है बुद्ध महावीर उन्होंने सिर्फ शाकाहार के लिए कहा उन्होंने कहा पशुओं को भी छोड़ दो क्योंकि तुम मारते हो काटते हो भला तुम न काटो कोई और तुम्हारे लिए काटे और मारे लेकिन किया तो तुम्हारे लिए जा रहा है तुम जानते तो हो कि भोजन के साधारण से स्वाद के लिए तुम जीवन की इतनी हिंसा कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर तमस बहुत गहरा है तुम अंधे हो तुम्हारी संवेदना समुचित नहीं है तुम तो मनुष्य होने के योग नहीं हो इसलिए महावीर ने तो बिल्कुल वर्जित किया बुद्ध ने थोड़ी सी शर्त रखी वो शर्त भी बहुत कीमती है बुद्ध ने कहा कि मरे हुए जानवर का मांस खा लेने में कोई हर्ज नहीं बात तर्कयुक्त है क्योंकि अगर मारने के कारण ही आदमी तामसी हो जाता है तो मरे मरा जानवर का मांस खाने में तो कोई हर्ज नहीं इसलिए बौद्ध मरे हुए जानवर का मांस खाने में मांसाहार नहीं मानते गाय मर ही गई अपने से हमने मारी ही नहीं तब इसके मांस को खा लेने में क्या हर्ष लेकिन कृष्ण इससे राजी नहीं ये मांसाहार बासा है और बासा भोजन तामसी का है और मरे हुए जानवर से ज्यादा बासी चीज तो तुम पा ही नहीं सकते दुनिया में और बासी चीज क्या हो सकती जैसे ही जानवर मरता है उसके सारे मांस और खून का गुणधर्म बदल जाता है खून तो विली नहीं हो जाता तत् और मांस में सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती क्योंकि मांस तभी तक जीवित था जब तक प्राण थे प्राण के हटते ही मांस सड़ने लगा उसमें से दुर्गंध अभी आएगी जल्दी तो वो तो बिल्कुल ही बासा भोजन है इसलिए सिर्फ सूद्रों ने उसे स्वीकार कर लिया भारत में चमहार ही खाते हैं मरे हुए जानवर का इसी वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर ने सूद्रों को आवाहन दिया बौद्ध होने का तो इसको भी एक दलील बना लिया कि चमार बौद्ध होने ही चाहिए क्योंकि बुद्ध भगवान ने आज्ञा दी है मरे हुए जानवर का मांस खाने के वो सिर्फ चमार खाते इससे सिद्ध होता है कि हो ना हो चमार प्राचीन समय में बौद्ध रहे होंगे वो भूल गए अपना बौद्ध होना तर्क बहुत दूर का मालम पड़ता है लेकिन सार उसमें हो सकता है इसकी संभावना हो सकती है कि मांसाहार मरे हुए जानवर का करने के कारण हिंदुओं ने उस पूरे वर्ग को जिसने ऐसा मांसाहार किया शूद्र मान लिया हो क्योंकि शूद्र की और तमस की कृष्ण की व्याख्या यही है बुद्ध ने एक कारण से आज्ञा दी दूसरे कारण का उन्हें ख्याल नहीं एक कारण से आज्ञा दी कि मरे हुए को मारा नहीं जाता इसलिए कोई हिंसा नहीं है लेकिन मरे हुए जानवर का मांस अति बासा हो गया मुर्दा हो गया उसको खाने से गहन तमस पैदा होगा उस तरफ बुद्ध की नजर चूक गई इसलिए मैं कहता हूं कि मांसाहार खुद में तो कोई पाप नहीं है ना बुरा है ना तमस है सुपाच्य है क्योंकि पचा पचाया भोजन इसलिए तो सिंह एक बार भोजन करता है और फिर चौबीस घंटे चिंता छोड़ देता उतना काफी है काफी कंसेंट्रेटेड भोजन है थोड़ा सा कर लिया बहुत है किसी दिन अगर वैज्ञानिक सिंथेटिक मांस बना लेंगे जो कि उन्हें बना लेना चाहिए जल्दी से जल्दी जैसे शाकाहारी अंडा उपलब्ध है ऐसे शाकाहारी मांस जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा तब मांसाहार में तुमसे कहता हूं शाकाहार से भी ज्यादा शाकाहारी होगा क्योंकि न तो उसमें हिंसा होगी न वो बासा होगा इतनी भी हिंसा ना होगी जितने फल को तोड़ने से होती महावीर ने तो अपने लिए यही नियम बना रखा था कि जो फल पक के गिर जाए वही खाना है या जो गेहूं के गिर जाए बाल से वही खाना है एक बहुत बड़ा प्राचीन ऋषि हुआ कणाथ उसका नाम ही कनाद इसलिए पड़ गया कि वो खेतों में जो कण अपने आप गिर जाएं पक्कर और वो भी जब खेत की फसल काट ली जाए और किसान सब चीजें हटा ले तो जो कण पीछे पड़े रह जाएं थोड़े से गेहूं उन्हीं को बीन के खाता था परम अहिंसक रहा होगा कनाद पक्का हुआ गेहूं जो अपने से गिर गया और वो भी किसान से मांग कर नहीं किसान पर भी क्यों बोझ बनना जब पक्षी दाने बीन के जी लेते हैं, तो आदमी भी ऐसे ही जी ले तो कणाथ का असली नाम क्या था यही लोग भूल गए उसका नाम ही कणाथ हो गया कण बीन कर जीने वाला अगर कृत्रिम मांस बने तो वो शाकाहार से भी शुद्ध शाकाहार होगा लेकिन अभी जैसी स्थिति है या दो ही उपाय हैं या तो जिंदा जानवर को मारकर खाया जाए उस हालत में कृष्ण के साथ वो आहार तामसी होगा वो आहार राजसी होगा कम से कम ताजा होगा बुद्ध और महावीर के अनुसार हिंसात्मक होगा और तमस में ले जाएगा और दोनों ठीक है आधे आधे ठीक है दोनों एक एक पहलू से ठीक है अगर मरे हुए जानवर को खाया जाए तो कृष्ण के हिसाब से तामसी होगा क्योंकि बासा और मुर्दा हो गया है तंद्रा बढ़ाएगा निद्रा लाएगा मूर्छा बढ़ाएगा शूद्रता पैदा करेगा जीवन में ब्राह्मणत्व का सत्व पैदा नहीं हो सकेगा लेकिन बुद्ध के हिसाब से कम से कम हिंसा नहीं होगी तुम किसी को मारोगे नहीं इतनी सदवृत्ति रहेगी इतना तो कम से कम सत्य की तरफ आगमन होगा सत्व की तरफ ऊर्धम होगा मेरे हिसाब से मांसाहार चाहे मुर्दे का हो चाहे मारे गए जानवर का हो तमस में गिराएगा नब्बे प्रतिशत मौकों पर दस प्रतिशत या नौ प्रतिशत मौकों पर रजस में दौड़ाएगा एक ही प्रतिशत मौका है कि उससे कोई सत्व में उठ सके इसे थोड़ा समझना होगा यह साफ है कि रामकृष्ण मांसाहारी थे विवेकानंद भी और फिर भी रामकृष्ण परम ज्ञान को उपलब्ध हुए जैनों के लिए या सभी सांप्रदायिक लोगों के लिए तो बड़ी सुविधा है इन चीजों का उत्तर देने में असुविधा मुझे जैन कह देंगे कि ये हो ही नहीं सकता कि वो ज्ञान को उपलब्ध हुए बात खत्म हो गई रामकृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हो ही नहीं सकते क्योंकि मछली खा रहे हैं मांस खा रहे हैं और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए ये बात ही खत्म हो गई इसलिए जैनों के लिए कोई उत्तर देने का सवाल नहीं इसलिए जहां जहां मांसाहार है वहां वहां ज्ञान की संभावना समाप्त हो गई हिंदुओं को भी कोई कष्ट नहीं है क्यों वो कहते हैं आत्मा मरती थोड़ी काटने से भी थोड़ी मरती तुमने मछली को मार दिया सिर्फ आत्मा को देह से मुक्त कर दिया दूसरा शरीर धारण कर लेगी इसलिए कोई अड़चन नहीं है रामकृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं अड़चन मुझे क्योंकि मैं मानता हूं कि रामकृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए और वो मांसाहारी होना नहीं चाहिए वो हुआ साधारण नियम के हिसाब से जो नहीं होना था वो वो हुआ है वो करते हुए परम ज्ञान को उपलब्ध हुए इसलिए अड़चन मेरी तुम्हारी तुम्हें समझ में नहीं आएगी मेरी अर्चन है बहुत गहरी सीधे उत्तर मेरे पास नहीं क्योंकि उत्तर में किसी सिद्धांत को देख के नहीं चलता मैं स्थिति को देखता हूं देखता हूँ रामकृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए और ये होना तो नहीं चाहिए लेकिन हुआ है इसलिए जाल थोड़ा जटिल है, तब मुझे मेरी जो दृष्टि है वो ये है कि रामकृष्ण अत्यंत शुद्ध पुरुष है इसलिए इतनी थोड़ी सी अशुद्धि उन्हें बाधा ना डाल पाए, ये तुम्हारे ख्याल में ना आ सकेगा अत्यंत शुद्ध पुरुष है अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं कहना चाहूंगा महावीर से ज्यादा शुद्ध पुरुष महावीर अगर मांसाहार करते या मछली खाते परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते थे लेकिन रामकृष्ण हुए इसका अर्थ केवल इतना ही है कि यह व्यक्ति इतना शुद्ध है कि इतनी सी अशुद्धि इस पर कुछ बाधा नहीं डाल पाई ये उस अशुद्धि के बावजूद भी पार हो गए ऐसा ही समझो कि पहाड़ पर तुम चढ़ते हो तो पहाड़ पर चढ़ने का नियम तो यही है कि जितना कम बोझ हो उतना ठीक और अगर तुम मनोबोझ लेके सिर पर चढ़ रहे हो तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा शायद तुम चढ़ने का ख्याल ही छोड़ दोगे या बीच के किसी पड़ाव पर रुक जाओगे लेकिन फिर एक बहुत शक्तिशाली मनुष्य कोई हर भारी वजन लेके पहाड़ पर चढ़ रहा है और चढ़ जाता है ये नियम नहीं है ये आदमी ये हर नियम नहीं है ये इतना ही बता रहा है कि इतना शक्तिशाली पुरुष है कि उतना सब भजन इसे चढ़ने में बाधा नहीं डालता है। ये उस भजन के साथ चढ़ जाता है तुम कमजोर हो तुम उस भजन के साथ ना चढ़ सकोगे रामकृष्ण अपवाद हैं नियम मत बनाना निन्यानबे आदमियों को मांसाहार छोड़कर ही जाना पड़ेगा महावीर बुद्ध को जाना पड़ा है मांसाहार छोड़कर तो तुम अपनी तो फिक्र ही छोड़ देना तुम अपना तो हिसाब ही मत लगाना अपनी तो गणना ही मत करना तो महावीर और बुद्ध से ज्यादा पवित्र आदमियों की कल्पना भी कैसे कर सकते उनको भी छोड़ देना पड़ा उनको भी लगा कि ये बोझ है और ये बोझ अटकाएगा यात्रा पूरी ना होने देगा ये गौरी शंकर तक नहीं पहुंचने देगा बीच में कहीं पड़ाव बनाना पड़ेगा थक के बैठ न जाना पड़ेगा गौरी शंकर तक चढ़ते चढ़ते तो सभी बोझ छोड़ देना होता है सत्व की आखिरी ऊंचाई पर तो सब चला जाना चाहिए यह नियम है लेकिन कभी कोई जीसस कभी कोई मोहम्मद और कभी कोई रामकृष्ण मांसाहार करते हुए भी वहाँ पहुंचे वो हैं उनका तुम ज़्यादा विचार मत करो उनसे तुम्हें कोई लाभ ना होगा तुम उनको अपवाद समझो और अपवाद सिर्फ नियम को सिद्ध करते हैं अपवाद से अपवाद सिद्ध नहीं होता सिर्फ नियम सिद्ध होता है उससे केवल इतना ही पता चलता है कि ये भी संभव है अपवाद क्षणों में कि कोई व्यक्ति इतना परम शुद्ध हो जाए कि मांसाहार कोई अशुद्धि पैदा ना करता हो ऐसे शुद्ध पुरुष हुए जैसे कृष्ण हैं, कृष्ण ब्रह्मचरी साधा इसकी कोई खबर नहीं नहीं साधा ऐसा लगता है हजारों स्त्रियों के साथ राग रंग चलता रहा और कृष्ण फिर भी खंडित ना हुए नीचे न गिरे उनके उर्धम में कोई बाधा ना आई वह गौरीशंकर के शिखर पर पहुंच गए लेकिन इससे तुम तो मत सोचना कि ये नियम है ये अपवाद है तुम्हारे लिए तो ब्रह्मचर्य उपयोगी होगा तुम्हारे पास तो शक्ति इतनी कम है कि तुम उसे ब्रह्मचर्य में ना बचाओगे तो तुम्हारे पास ऊर्धम के लिए ऊर्जा ना बचेगी कृष्ण के पास रही होगी बहुत ऊर्जा कोई अड़चन ना आए, सोलह हजार रानियों के साथ नाचते रहे हजार हजार प्रेम चलते रहे कोई अड़चन ना आए ये सिर्फ अपवाद है और मेरी अड़चन तुम ख्याल में रखो क्योंकि मैं इन सब विपरीत लोगों में देखता हूँ कि ये सब पहुँच गए इसलिए मैं कहता हूँ सिद्धांत आदमियों से बड़ा नहीं है और सिद्धांत से आदमियों को कभी मस्त कसना पहले आदमी को सीधा सीधा देखना और फिर सिद्धांत को उस पर कसना महावीर जो कहते हैं वो निन्यानवे के लिए सही है और निन्यानबे प्रतिशत लोग ही असली लोग हैं रामकृष्ण अनुकरणी नहीं है उनका अनुकरण करोगे तो तुम भटकोगे अनुकरणी तो बुद्ध और महावीर है वो तुम्हें ज्यादा निकट तक गौरी गौरीशंकर के पहुंचा देंगे रामकृष्ण को मान के तुम चलोगे तो तुम मछली तो खाते रहोगे मांसाहार तो करते रहोगे रामकृष्ण कभी ना हो पाओगे रामकृष्ण के मानने वाले वहीं भटक रहे हैं रामकृष्ण के बाद एक भी रामकृष्ण की स्थिति में उपलब्ध नहीं हुआ विवेकानंद भी नहीं और सैकड़ों संयासी हैं रामकृष्ण के कचरा कूड़ा करकट क्योंकि वो रामकृष्ण अपवाद है वो झंझट की बात है रामकृष्ण जैसे लोगों का धर्म नहीं बन सकता बनना नहीं चाहिए ये धर्म के बाहर ये सीमा के बाहर ये ट्रेस पासर से है ये ऐसे लोग हैं जो पीछे के दरवाजे से बागड़ तोड़ के न मालूम कहां, कहां से घुसते हैं सीधे दरवाजे से नहीं तुम्हें तो सीधे दरवाजे से जाना पड़ेगा इसलिए रामकृष्ण जैसे लोगों का कोई धर्म नहीं बनना चाहिए कोई संघ नहीं बनना चाहिए इनके पीछे रामकृष्ण मिशन जैसा कोई प्रचार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आदमी अपवाद है इनको अनूठा रहने दो ये कोहनूर हीरे जैसे हैं इनकी भीड़ मत लगाओ धर्म तो बनना चाहिए बुद्ध और महावीर जैसे लोगों का उनका महासंघ होना चाहिए करोड़ करोड़ उनके अनुयाई हों जितने हों उतने कम क्योंकि उनसे निन्यानबे प्रतिशत को मार्ग मिलेगा जीसस से लाभ नहीं हुआ ईसाइयों को हो नहीं सकता क्योंकि जीसस सभी को स्वीकार करके जीते हैं शराब भी पीते हैं न केवल पीते हैं बल्कि उसे उत्सव मानते हैं धार्मिक उत्सव मानते हैं जीसस जिस घर में मेहमान होते हैं वहाँ बोतलें खुलती हैं खाना पीना चलता है क्योंकि ये महोत्सव है जीवन का तो जीसस ने रास्ता खोल दिया जैसे सबको शराब पीने का पश्चिम में किसी को समझाओ कि शराब गलत है लोग हंसेंगे कि पागल हो गए हैं जीसस को गलत नहीं तो हमें कैसे गलत और कुछ न माने जीसस में कम से कम इतना तो मानते ही और बातें कठिन हो मगर ये तो सरल है इसको तो हम कर लेते जीसस जैसे लोगों के पीछे धर्म नहीं होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य कि जीसस के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयों की और सबसे कम संख्या जैनियों की महावीर के पीछे कारण है इसमें भी क्योंकि महावीर तुम्हारी कमजोरियों को जरा भी मौका नहीं देते उनके साथ तुम्हें यात्रा ऊपर की करनी ही पड़ेगी करनी हो तो ही साथ चल सकते हो न करनी हो तो बहाना नहीं खोज सकते महावीर में लेकिन जीसस के साथ ना भी यात्रा करनी हो तो भी तुम ईसाई रह सकते हो मांसाहार करो शराब पियो सब कर सकते हो और ईसाई भी हो सकते हो सुविधा है इसलिए ईसाइत फैल के बड़ा वृक्ष बन गई महावीर तो खजूर का वृक्ष है उनके नीचे छाया भी छाया भी मुश्किल है मेरी कठिनाई यह है कि मैं पाता हूं इन सभी लोगों ने पाली है इसलिए तुम बड़ा सोच समझ के चलना तुम अपने पर ध्यान रखना इसकी फिक्र छोड़ देना कि रामकृष्ण ने मछली खा के पाली है तो हम भी पालेंगे मछली क्यों त्यागे मछली और मोक्ष अगर सांस हो तो साथ ही सांस साध मछली ही सधेगी मोक्ष ना सधेगा भी कभी अपवाद घटित होते हैं वो इसलिए घटित होते हैं कि व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर होता है कैसी उसकी क्षमता है कोई वैसा घर में रहकर भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है तुम्हें तो मंदिर में रहकर भी उपलब्ध होगा यह भी संदिग्ध है तुम अपने ही सोचना है और अपने को ही देखकर विचार करना और ध्यान रखना क्योंकि मन बहुत चालांक है वो रास्ते खोजता है गलत को करने के और सही को करने से बचने के उपाय तर्क खोजता है उसी मन के कारण तो तुम भटक रहे हो जन्म जन्मों से खूब भटक लिए अब वक्त है और जाग जाना चाहिए